वदने ली ये यस्ट्य ये हृदय संविद विध मे विश्वसग विसर्गा नवलक्षण लक्ष ख्यं परम भा जगदान प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंडलीश सुखशौनकदारजुन वशिष्ठ विभीषणी परं भागवता बांछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीचिताश सरंभा ंद मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे परमरा वर्णाधा रंदसा मंगलाना चरता वंदे वाणी सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वल्ले विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विधान बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो काज कलि समुद्र समुद्रपू तल्यो प्रगत्यो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरी महान होह तम पुंज जा सुवचन रविकरण करो राम जय न गुन दोष मय विश्व है करतार सहंस गुण गह पय परि हरी बात पाई तु जोग सुजोग सुव जग लक्ष सुलचन लो सम समम पाख नाम भेद विधि शशिशोषक पोषक समूह जग जस अब जस दी जड़ से तन जग जीव जत सकल राम जान बन सबके पद कमल सदा जो युगका देव गंजन नाग खग प्रे ध किन्नर रज कृपा करो अवसर that जो प्रभु संग से भंग भय जन मन भावी भगवानी सुनिर अति सब ही मम धन श्री राम जस संग कि विचारिक कर बंदीय मलय श्याम विशद सुरपय गुनग कर विराग्राम गाही सुनिया जय भैया राज महाराजाई श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की, माताई यज्ञेश्वरी मृज्जननी गौ माताई अखिल गोवंश की, श्री जड़फोर गोधाम श्री की, कोष की, श्री पद्मा गोधामी सूरश्याम गोधामी चौरास्या को जगत जगजोश की, जगत गुरु द्वारा श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज राई सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज राई सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज राई सदगुरुदेव श्री रामायणी जी महाराज सब राई सबिकी सब भक्त प्रणिक सब भक्त प्रणिक समस्त भजवा चातुर्मा कथा महामहोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर महाने मिताई गौर हरिंग भक्त वत्सल भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुनाकुलन वंशीवट ज्ञानगुद्री गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूकपीठ में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संत मह की पावन उपस्थिति में हम आप सबको चातुर्मास महोत्सव के क्रम में श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है अभी श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण की ही चर्चा विगत कई दिनों से चल रही थी एक दिन महात्म्य की चर्चा और बाकी मंगलाचरण की चर्चा चल रही थी उसी मंगलाचरण के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं वर्णानाम अर्थसंघानाम, रसान संगसामी मंगलानाम चकर दारू वंदे वाणी विनाय इसकी ही चर्चा अब तक हुई है कुछ विस्तृत चर्चा हो गई है अच्छी बात है आगे के श्लोक में भगवान शिव पार्वती की वंदना कर रहे हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां रूपिण याभ्या पश्य सिद्धा स्वातस्तमीश्वर हम भवानी शंकर की वंदना करते हैं किस रूप में पहले श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की हम वंदना करते श्रद्धा स्वरूप में भगवती जगदम्बा भवानी पार्वती की और विश्वास के स्वरूप में शाश्वत जगदगुरु भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं भगवती पार्वती श्रद्धा का ही स्वरूप है श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव नहीं श्रद्धा की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वाले बाबा सरकार वे इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि जैसे अत्यंत कृपण व्यक्ति अपने धन को छिपाकर और अपने धन को संभाल कर रखता है और निरंतर इसी प्रयास में लगा रहता है कि वह धन घटे नहीं बढ़े ऐसे ही साधक का कर्तव्य है कि कृपण के धन की भांति अपनी श्रद्धा को सबके सामने प्रकट न करे उसको छिपा के रखे यत्नपूर्वक और उस श्रद्धा को घटने न दे श्रद्धा को निरंतर बढ़ावे श्रद्धा जितनी बढ़ेगी परमार्थ में अध्यात्म में वह उतना अधिक आगे बढ़ेगा सच्ची बात तो यह है श्रद्धावान का संघ ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य का संघ ही कुसंग है श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संघ ही कुसंग है और श्रद्धावान का संघ ही सत्संग है वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वेद प्रतिपादित सनातन धर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है वैदिक देवी देवताओं में जिसकी श्रद्धा नहीं है माता पिता गुरु इनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है गौ ब्राह्मण तुलसी पीपल गंगा यमुना आदि पवित्र तीर्थों में इनमें जिसकी श्रद्धा नहीं है ऐसा मनुष्य ही विमुख है नास्तिक है और विमुख जनन को संग नद्धावान हैं पर श्रद्धा शून्य व्यक्ति के पास बैठेंगे तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और दूसरा वह व्यक्ति है जो आपका निकटतम व्यक्ति है उसकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा आप जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हो उसके प्रति उसकी वैसी श्रद्धा नहीं है भले ही वह कुछ भी न कहे पर उसके पास बैठते बैठते आपकी श्रद्धा में अंतर पड़ जाएगा अनेक तर्क वितर्क आपके भीतर उत्पन्न होने लग जाएंगे इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संपर्क त्याज्य है नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा दुसंगस्तु सर्वथा त्याज्य ये दुसंग क्या है श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संघ ही दुसंग है श्रद्धा बढ़े कैसे उस श्रद्धा आवे कैसे श्रद्धावान पुरुषों का संग करो सत्संग करो तो श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा सुनी व्यक्तियों के संपर्क में श्रद्धा घटेगी श्रद्धा नष्ट होगी श्रद्धा की परिभाषा क्या है श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्यश विश्वास वेद वाक्यश विश्वासा श्रद्धा कह दो क्योंकि मूल में तो वेद ही सब कुछ है ना वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रि सुश्रमो वेद साक्षात नारायण है तो वेद वाक्य सुविश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाने में क्या हानि है अथवा सर्वोपरि गुरु महिमा है सर्वोपरि गुरु महिमा है गोस्वामी तुलसी गुरु गुरुबिन भवनिधि तरह की कोई जो बिर ची संकर हुई बड़ी महिमा गुरु की सारे पंथ सिद्धांत बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध भी हो जाते हैं होते हैं कि नहीं सबके अलग अलग मत हैं अलग अलग सिद्धांत हैं तो अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए दूसरे के सिद्धांत का तो खंडन करना पड़ेगा कि नहीं इनमें वैमत्य संभव है और होता ही है किंतु एक तत्व ऐसा है जिसमें वैमत्य नहीं है जिसके जिसकी गरिमा महिमा को सब एक स्वर में स्वीकार करते हैं और वह तत्व है गुरु तत्व। किसी भी संप्रदाय में देख लो गुरु गुरुतत्व की महिमा में कहीं किसी ने कोई न्यूनता नहीं की नहीं हमने जो कुछ मौखिक रूप से भी जाना है सुना है समझा है वह केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से जाना समझा परोक्ष ज्ञान भी उनकी कृपा से हुआ है और उन्हीं की कृपा से अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। गुरु महिमा के संबंध में किसी का किसी मत पंथ से विरोध नहीं सब एक स्वर से इसको स्वीकार करते वेद विरुद्धाचरण करने वाले हो जाए वेद विरुद्धाचरण माने वेद को जो अभीष्ट नहीं है वह आचरण हम करने वाले हो श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद महाकाव्य में कह रहे हैं निंदसि निंद प्रयोगात्मक स्वरूप यज्ञ ही है और असुर यज्ञ की दुहाई वेद की दुहाई दे दे करके यज्ञ के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या करने लग गए और उन असुरों ने हिंसात्मक यज्ञ करते करते इस सारी धरती पर हिंसा का इतना अधिक प्रवर्तन कर दिया कि प्राय सबके सब हिंसक मांस बख्शी हो गए छोटे से छोटे धार्मिक कृत्य बिना किसी पशु की हत्या के संपन्न ही नहीं होते तब भगवान की करुणा बुद्ध रूप में अवतरित हुई और बुद्ध भगवान ने उस हिंसात्मक यज्ञों का निषेध किया और अहिंसा परमो धर्म इसकी स्थापना की अब जो हिंसात्मक यज्ञ कर रहे थे जिन्होंने उसका प्रवर्तन किया वे वेद की ही तो दुहाई दे रहे थे भागवत जी के ग्यारहवें स्कंध में वेदों के तात्पर्य के संबंध में एक बात नवयोगीश्वरों ने कही है वो तो बड़ी अद्भुत बात कही है उन्होंने कहा कि वेद परोक्षवाद का ही प्रतिपादन करते हैं शास्त्री जी प्रत्यक्ष में श्रुति का अर्थ कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है पर प्रत्यक्ष में जो श्रुति का तात्पर्य है वह तात्पर्य स्त्रुति का नहीं है क्योंकि परोक्षवाद यही वेदों का प्रतिपाद्य है अभीष्ट है परोक्षवादावेदो यम बाला नाम अनुशासनम परोक्षवाद क्या कहते हैं चलो इस परोक्षवाद को एक बहुत सरल दृष्टांत के सहारे समझने का प्रयास करें ये दृष्टान्त परम श्रद्धे प्राप्त स्मरणीय पूज्य सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी के मुखार बिंद से सुना हुआ ये दृष्टांत है जो हम उद्धत करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े पंडित जी थे विद्वान थे न्याय व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड आदि अनेक विषयों के उद्घट विद्वान थे बड़े दूर दूर से लोग उनके पास आते जाते थे उन पंडित जी को चावल का माड़ पीने का अभ्यास था रोज उनका नियम था घर में जो भात बनता उसका जो चावल फसाया जाता उसका जो माड़ निकलता उसको वो पीते थे लकड़ी का कठोता था उसमें पंडितानी भर देती थी फिर को पीते थे एक बार पंडित जी अपने कुछ यजमानों में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे गंभीर और अविधर पंडितानी ने भात पसा दिया कठोते में चावल का माड़ रख दिया और अपने पुत्र से कहा कि अपने पिताजी को बुला लाओ माड़ पीने के लिए तो आखिर तो विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था उसने मन में सोचा कि मैं इतने बड़े लोगों की बीच में अपने पिताजी को कहूंगा कि चलिए पिताजी मार ठंडा हो रहा है पी लीजिए तो पिताजी की तो भरी बेज्जती हो जाएगी कि तो बताओ घर में इनको मार पीने को मिलता है जो फेंकने की वस्तु है वो इनको पीने को दी जाती है तो मेरे पिताजी की बेजीती होगी हमारी भी बेजती होगी पिताजी का तो नियम है माड़ पीने का वो ठंडा हो जाएगा तो कैसे पियेंगे तो उसने आकर अपने पिता को प्रणाम किया हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ा हो पिताजी ने कहा कहो वक्त कुछ कहना चाहते हो पिताजी अवश्य कुछ कहना चाहते हैं आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहू हाँ कहो बेटा तो उस पुत्र ने कहा धाणु पुरुषे माणु आया कठवतिया घाट पर बैठा है चलकर उससे मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा अब वहां जितने लोग बैठे थे उन लोगों ने इसका अर्थ यही समझा कि धानूपुर नामक कोई गाँव है उससे मारू नाम का व्यक्ति आया है और आसपास कोई नदी उसका कठवतिया नाम का घाट होगा उस पर बैठा है वहीं पंडित जी से मिलने का पहले से निश्चय हुआ होगा और पंडित जी को वहां जाने का बिल्कुल समय आ गया और नहीं तो वो व्यक्ति शीतल, नामक शीतलपुर नामक कोई गांव है वहां चला जाएगा अरे हमें क्या पता था पंडित जी आपको कहीं बाहर जाना है कुछ तैयारी भी करनी होगी अच्छा ठीक है पंडित जी आप अपने काम में लगी हम लोग चलते हैं पंडित जी को प्रणाम करके वो सब चले गए और तो पंडित जी गए उन्होंने मार पी लिया अब उस माणवक उस बालक की का जो गीत है उस गीत का आशय तो लोगों ने जो समझा किया वह आशय था उस गीत का वो आशय तो नहीं था आशय दूसरा था जहां कहीं हिंसात्मक कृतियों का वर्णन है वहां उसका तात्पर्य हिंसा में न होकर अहिंसा में ही उसका तात्पर्य है और वह एक वैदिक विषय है और उस विषय में हमें बहुत अधिक बोध नहीं है इसलिए हम उस विषय का बहुत विस्तृत व्याख्यान नहीं कर सकते पर तात्पर्य कहने का यह है कि वेद इतने गंभीर हैं कि बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं इसलिए केवल वेद वाक्य इस विश्वास श्रद्धा कहोगे लक्षण बनाओगे तो असुरों ने जैसे वेदों का ऊटपटांग तात्पर्य समझ लिया और वे वेद की दुहाई देकर हिंसात्मक कृत्य करने लगे ऐसी ही दुर्दशा हम जीवों की हो जाएगी इसलिए केवल वेद वाक्य विश्वासा श्रद्धा लक्षण नहीं बनेगा ठीक नहीं होगा बोले फिर केवल गुरु वाक्य विश्वासा श्रद्धा कह दो तो केवल गुरु वाकेश विश्वासा श्रद्धा लक्षण बनाएंगे तो भी लक्षण नहीं बनेगा क्योंकि वैदिक सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है ऐसे महान महानुभावों को ही गुरु कहा जाता है और उन गुरुजनों के शास्त्रानुकूल वचनों में जो श्रद्धा है विश्वास है उसी का नाम श्रद्धा है फिर तो सब गुरु नहीं साक्षात भगवान बने डोल हैं बक्सर वाले महाराज जी तो गिनती बताते थे कितने भगवान बताते थे शायद सौ डेढ़ सौ से ऊपर बताते थे हैं? तीन सौ बीस बक्सर वाले मामा जी कहते थे इस समय भारत में तीन सौ बीस भगवान बोलो भक्त भक्तवत्तल भगवान की जो अपने को घोषित करते हैं कि हम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे तीन सौ बीस ये तो बहुत अच्छी संख्या आपने बताई चार सौ बीस नहीं बताई हाँ। तो जुगल शरण जी बोल रहे हैं कि अब पहले मामा जी कहते थे तब तीन सौ बीस थे अब चार सौ बीस हो गया जीव की ईस समान कितने लोग ऐसे हैं बहुत ध्यान देकर सुने वे इस प्रकार से लोगों को बड़गलाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें वर्णाश्रम व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें शास्त्रों को मानने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भक्ति करने की जरूरत नहीं है तुलसी के पेड़ का कोई महत्व नहीं है पीपल की कोई महिमा नहीं है किसी देवी देवता को मत मानो सबको निकाल के कचड़े के ढेर पर पटक दो कोई पितर वितर नहीं होता है कोई श्राद्ध पिंड तर्पण कुछ नहीं होता है तब क्या होता है ये बोले सब तुमको बड़गलाने में लगे हम तुमको विशुद्ध सत्संग दे रहे हैं और बस तुम केवल हमको ही मानो हमारा फोटो घर में धर लो हमारा लॉकेट गले में लटका लो और तुमको हम सीधे भेज देंगे तुमको किस लोक में जाना है उसी में तुम्हारा रिजर्वेशन करा देंगे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे तुमको भजन करने से क्या लाभ तुम भजन मत करो तुम गृहस्थ हो तुम कमाओ और धन हमको दो कल्याण तुम्हारा हम कर देंगे कान खोलकर सुन लो धन से किसी का कल्याण न हुआ है न होगा आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे तो सिर्फ पुण्य तो आपको मिल जाएगा पर जीव का परम कल्याण तो भजन करने से ही होगा बारी मथे घृत तो हो ये बरु सिकता ते वरु तेल बिनुहरी भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल गोस्वामी जी का उदघोष है इसलिए पूर्ण शास्त्रीय जीवन जिनका है ऐसे जो गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है इसलिए यही लक्षण बनाना ठीक है वेद गुरु वाकेश विश्वास श्रद्धा वेदों के परम परम तात्पर्य को जिन्होंने अच्छी प्रकार से समझा है आत्मसात किया है और पूरा जीवन वैविक है उनके वचनों में विश्वास उसी का नाम है श्रद्धा सेठ श्री जयदयाल जी गोयंद का वैश्य थे गीता प्रेस के संस्थापक आज गीता प्रेस में प्रधानमंत्री जी का दर्शन है और आज उनका वक्तव्य भी वहां है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है और आज प्रधानमंत्री जी गीता प्रेस का दर्शन भी करें कर रहे हूं और चित्रा शाला का दर्शन भी करेंगे वक्त भी देंगे शेठ जी के नेत्र रोग हुआ इतना शास्त्र शास्त्रीय सदाचार के प्रति उनका इतना आग्रह था उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया अंग्रेजी दवा लेनी पड़ेगी पता नहीं अंग्रेजी दवा में कौन सी वस्तु है जो हमारे सदाचार को नष्ट कर दे नहीं लिया उन्होंने तो हमने सुना है प्रामाणिक व्यक्ति से जो अपने श्री राधा वल्लभ जी जालान जी है ना वो भाई जी के शेठ जी के संबंध में भी लगते उनके देव थे वो उनके नाना जी लगते थे तो बहुत शेठ जी की उन पर कृपा थी वो तो बहुत से संस्मरण सुनाते हैं तो अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा शेड जी से कि ये भूसे भूसा जो होता ना भूसा भूसा के किसी अंश को लेकर ये इंजेक्शन को बनाया गया है इसमें कुछ नहीं इसको आप ले सकते हैं तो शेड जी ने कहा तुम कहो तो हम दो चार तोला भूसा खा सकते हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं लेंगे आंख जाए तो जाए अपने संपूर्ण जीवन में शेष जी ने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया सदाचार का पालन किया छोटी अवस्था में जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था मात्र 22 वर्ष की अवस्था में भगवान के शंख चक्रगदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप का शेठ जी को दर्शन हो गया पूरे जीवन त्रिकाल संध्या नहीं छूटी उनकी अद्भुत जीवन था इनको कहते महापुरुष और जीवन में कभी अपने को साधु संत महात्मा महापुरुष गुरु उन्होंने माना ही नहीं अपने को बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मानकर ही वे व्यवहार करते थे और वस्तुतः वे जीवन मुक्त पुरुष थे आप विचार कीजिए परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जिनको अपने आदर्श महापुरुष के रूप में और पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार किया हो उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा विचार कीजिए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया हो उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा इसको कहते हैं जीवन ऋषिकेश में जहां वट है जहां सेठ जी का सत्संग सबसे पहले वहीं आरंभ हुआ था एक बार सत्संग होने लग गया सत्संग होते होते शेठ जी की समाधि जैसी लग गई और सायंकालीन संध्या का जो समय है सूर्य संहिता वो होनी चाहिए और सूर्य अस्ताचल को चले गए और सूर्यअस्त हो गए और लगभग अस्त होने के बाद सूर्यास्त होने के बाद हम समझते कम से कम आधा घंटे हो गया सूर्यास्त हुए अंधेरा सा हो गया और शेठ जी नेत्र बंद करके बोल रहे थे तब तक किसी ने शेठ जी की जंगा पर थोड़ा सा घुटने का स्पर्श किया और उनको सावधान किया कि सेठ जी आज तो सूर्यास्त हो गया तो वो हड़बड़ा करके उन्होंने नेत्र खोले और वहीं लोटा में गंगाजल जल मंगा करके संध्योपासन करने लगे और सूर्याघ के लिए आचार्य जी सूर्यार्घ के लिए उन्होंने जैसे ही अपना लोटा उठाया कि पुनः सूर्य भगवान ने आकाश में प्रकट होकर के दर्शन दिया और सूर्य ग्रहण सूर्य ने अर्घ्य ग्रहण किया और उसके बाद सब लोगों को आकाश में तारे दिखाई पड़े इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा लोग अभी भी जीवित हैं सूर्य अस्त होने के बाद फिर से शुभ शेठ जी के लिए शेठ जी का अर्घ लेने के लिए सूर्य भगवान फिर से प्रकट हो गया कैसी अद्भुत संध्योपासन की निष्ठा इसलिए भैया वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है उनकी चमक दमक उनका नाम गान चाहे जितना बड़ा हो तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर महात्मा का स्वरूप क्या है महात्मा की परिभाषा क्या है एक बार हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा दूर से देखने पर भरे ही श्रद्धा उत्पन्न न हो पर जितना निकट होता चला जाए श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाए कुछ को ही महात्मा कहते दास ने अनुभव किया कि ये लक्षण तो महाराज जी में ही पूरा दिखाई पड़ता था दूर से तो कोई नहीं समझ सकता कि महापुरुष हैं महात्मा हैं पर उनके जितने निकट होते चले जाओ श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाती और संसार में जिनकी चमक दमक है उनके तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं दूर से बहुत अच्छे लगते हैं निकट जाने पर वो बात दिखाई नहीं पड़ती समझ में नहीं किसी व्यक्ति ने सज्जन जी के पास प्रश्न भेजा कि बड़ी श्रद्धा है कि हम गुरु वरण करें शरणागति स्वीकार करें और अनेक महात्मा ऐसे हैं जिनके प्रति उनको देखकर उनकी बात सुनकर के उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है फिर मन में थोड़ा एक संकोच होता कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा निर्णय जल्दबाजी का निर्णय हो और बाद में फिर हमारी श्रद्धा सुरक्षित न रह पावे तो ऐसी स्थिति में हम गुरु का चयन कैसे करें यही प्रश्न है कि नहीं हम गुरु का चयन कैसे करें कैसे करें कि गुरु को कैसे पहचानें? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप स्त्री नाम का आश्रय लें नाम का आश्रय लें उसके लिए अलग से किसी से कुछ संस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है चाहे तो श्री राम जय राम जय जय राम चाहे हरे, हरे, खुण हरे, खुण हरे, खुण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अथवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अथवा सीताराम राधे श्याम जो आप नारायण नारायण जो आपका नाम जो नाम आपको अत्यंत प्रिय हो उस नाम का आश्रय लें, और श्रीमद भगवद गीता श्रीमद रामचरित मान भागवत श्रीमद भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें सत्संग करें सत्संग करते करते आपको गुरु खोजना नहीं पड़ेगा जो आपके पूर्व निश्चित भगवत भगवान के संकल्प से निश्चित गुरु होंगे वे अपने आप स्वयं चलकर आपको प्राप्त हो जाएंगे इसमें आप तनिक संदेह मत करें इतने से भी आपको संतोष नहीं होता है तो आप अनुष्ठान कर लो एक क्या येयस्याश्चितम रूहितन में शिष्य से हम साधि माम ये जो गीता का श्लोक है इसका जप कर लो इससे संपुटित पाठ कर लो इससे भगवान से प्रार्थना करो क्योंकि कृष्णम बंदे जगद, जगद गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु हे श्री कृष्ण आप जगदगुरु हैं आप ही कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि किस महापुरुष को गुरु रूप में हम स्वीकार करें और हो जाएगा आप हमारी बात पर विश्वास करें एक साधक ने जी की परिक्रमा आरंभ की इसी भाव से कि हमको गुरु जी की प्राप्ति हो जाए उसके पहले वे साधक दो तीन वर्ष तक पूरे भारत में घूमे थे लेकिन कहीं उनको ऐसा मन नहीं हुआ कि यहाँ हम अपना पूरा समर्पण कर साधु जैसी बन के घूमे पर कहीं पूरा समर्पण नहीं हुआ अंत में गिर्राजी आए और गिर्राजी में श्री गिरिराज की परिक्रमा करने लगी गिरिराजी ही मार्गदर्शन करें केवल सात दिन हुए थे भैया जी परिक्रमा करते करते परिकम्मा में रहते थक जाते तो सो जाते फिर नहा धोए और गिर्राजी की दया से भूखा तो कोई मरता नहीं गिर में एक ब्रिजवासी बालक ने कही घरवाले ने कही हमसे महाराज जी आए समझा दो बालक को तो ये दिल्ली में बहुत अच्छी नौकरी लगी छोड़ के गिर में चलो आयो ये फिर से नौकरी करें हमने समझाया उसको वो गिर का बालक बोला बोलो बाबा बाप ही बताओ सुअर तो दूधे पी रहे हैं गिरिराज जी पे तो दूध चढ़ रो तो सुअर पी रहे हैं और गधा पंजीरी खा रहे हैं पूरी हलवा खा रहे हैं तो सुअर और गधान को पेट भर भी वारो हमारो गिरिराज बाबा हम ब्रजवासी ब्राह्मण हमें का भूखो मार डाले वो हम कौन आए जा रहे यही जो कचू काम होगा उस कर लेंगे एक रात्रि भी गिर्राजी से बाहर रहना मुझे सहन नहीं है हमने कहा बहुत बढ़िया बालक इसको कुछ मत बोलो यही कचु काम धंधो करवाए गिरिराज सबका मनोरथ पूरा करते हैं सातवें दिन परिक्रमा करते करते वे नारद कुंड पे आके दिन में सोए वो व्यक्ति वो व्यक्ति हम उनका नाम जानकर नहीं ले रहे हैं लेट गए और शास्त्री जी दिन की बात दिन में धूप हो गई थी तो वहीं नारद कुंड है ना जब अपने राधा कुंड से आते हैं तो ऐसे चलेंगे तो बाई तरफ आ, नारद कुंड है तो नारद कुंड पर जाकर वो सो गए जैसी सोए तो देवर्षी नारद जी का दल हाथ में मीणा है गौरवर्ण है द्वाद तिलक धारण क्यों है पीताम्बर धारण क्यों है नारद जी नारायण नारायण नारायण मीणा में बजा रहे हैं। तो उन्होंने स्वप्न में अनुभव किया कि शायद नारद जी हो उन्होंने पूछी आप क्या नारद जी बोले हाँ हम नारद जी हैं तो आपने कैसे कृपा करी तो नारद जी बोलते हैं कि तुम गुरु की खोज में गिरिरा की परिक्रमा कर रहे हो तो हम बताने आए हैं यहाँ चकलेश्वर महादेव के निकट कनक भवन आश्रम है वहाँ बाबा श्री गणेश महाराज हैं वे इस समय के समर्थ सदगुरु हैं तुम उनके जाकर दीक्षा ग्रहण करो उनकी उनके शरणापन्न हो जाओ बहुत श्रेष्ठ महात्मा है ये कह के नाराज जी अंतर्धन हो गए उस व्यक्ति ने महाराज जी का नाम ही कभी नहीं सुना था वो घूमते फिरते आए तो भैया कनक भवन आश्रम कहाँ है महाराज जी वहां विराज रहे थे और सौभाग्य की बात थी कि महाराज उस साधक ने मेरे सामने ही ये सपने की अनुभूति सुनाई और कहा आप तो नारद जी की आज्ञा है आप उनको दीक्षा दे दीजिए महाराज जी ने उनको दीक्षा प्रदान की अभी भी वो व्यक्ति अच्छे महात्मा है एक मर्यादा होती उसके कारण हम नाम नहीं ले रहे ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके भीतर तीव्र व्याकुलता होगी तो श्री नारद नारदादि सिद्ध संत कहीं गए थोड़े है, ही हैं यहीं हैं, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे लेकिन स्वयं हड़बड़ी मतलब एक और घटना सुना देते हैं। हमारे खासोक वाले पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जी के सिद्ध गुरु जी थे श्री परमहंसि महाराज परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे बचपन में ही वैराग्य हो गया और पांच वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया शास्त्री जी पांच वर्ष की आयु में और उधर पटना के आसपास जो हरिहर क्षेत्र है हरिहर क्षेत्र है ना तो हरिहर क्षेत्र का उनका जन्म था ब्राह्मण कुल का जन्म था वहाँ से पैदल चलकर वो अयोध्या जी आ गए और अयोध्या जी में एक माझा जगह है सरजू किनारे वहाँ माझा में एकदम झाऊ के घनघोर जंगल में बैठ करके वो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे करने लगी आंख ऊन के कितने वर्ष का बालक पांच वर्ष का बालक इसलिए कि अब हम तो गुरुजी को पहचानते नहीं गुरुजी को खोज नहीं सकते गुरुजी जी आकर हमको खोजें जो संत यहां आकर मेरा हाथ पकड़ लेंगे मैं उन्हीं के चरणों में अपना समर्पण कर दूंगा एकांत में बैठकर राम राम करने लगे तपसी जी की छावनी में एक महापुरुष रहते थे अभ्यागत संत थे और वो संत निरंतर नाम जब करते थे भगवत साक्षात्कार संपन्न थे हनुमान जी प्राय उनके निकट प्रत्यक्ष रहते थे तो सवेरे तीन बजे का समय था हनुमान जी की आवाज सुनाई पड़ी उनको श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम नेत्र खोले तो साक्षात हनुमान जी खड़े जय जय आज तो सवेरे सवेरे आपका दर्शन हो रहा है कैसे तो उन्होंने कहा कि जाओ माझा में अमुक जगह एक बालक बैठकर राम नाम का जप कर रहा है उसे विधिवत विरक्त दीक्षा प्रदान करो तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो अभ्यागत साधु हैं हम कोई महंत स्थानधारी नहीं है और हम तो किसी को चेला बनाते नहीं हनुमान जी ने कहा मेरी आज्ञा है किसी को नहीं बनाते पर उसको बनाओ तुम गुरु बनकर धन्य हो जाओगे जाओ उसको शिष्य बनाओ मंत्र का उपदेश करो तो वे गए शास्त्री जी सरयू जी में स्नान किया और स्नान करके हाथ में ब्रह्मपात्र कमंडल और खोज रहे बालक को देखा तो एक बालक बैठ करके झाड़ी में राम राम राम राम राम राम आपने आवाज दी और बालक का हाथ पकड़ा बालक ने चरणों में प्रणाम किया और स्नान करो सरयू जी में सरयू जी ने निकट ही सरयू जी सरयू जी में स्नान कराया स्नान करके अलग से कहीं से कोई वहां नहीं था चंदन वगैरह वहीं से जो है शरयू जी की रज लेकर के मस्तक पर ओझ लगा दिया और अपने जटा में से एक तुलसी का हीरा निकाल के और उसी को धागे में पिरो करके गले में हीरा बांध दिया ले जाओ हो गई दीक्षा हो गई परम सिद्ध पुरुष से परमन स्वामी से जीवन की विचित्र विचित्र घटनाए कहने का आशय ये है कि आप साधन करो सत्संग करो सदगुरु की प्राप्ति भगवान के अनुग्रह से आपको सहज हो जाएगी बस आपका अपना विवेक अवश्य होना चाहिए और वह विवेक बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न सोई तो राम जी वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा वेद और गुरु वचनों में विश्वास इसी का नाम है वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा शास्त्र मर्यादा के अनुरूप जिनका जीवन है ऐसे जो महान संत सदगुरु हैं उनके वचनों में विश्वास इसी का नाम स्वर्ण आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी सत्कर्म करेंगे वह अर्थ हो जाएगा गीता जी में भगवान ने कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्त सप्तम कृतम च यत असदिचिच्य पार्थ न चेत्य नो इह अश्रद्धया हुतम हुतम ने हवन किया गया दान किया गया तप किया गया जो कुछ भी साधन श्रद्धा शून्य होकर किया जाएगा न उसका कोई फल यहाँ मिलेगा न मरने के बाद उसका कोई फल तो भगवती पार्वती जगदम्बास श्रद्धा का स्वरूप है और ऐसे पूर्ण वैविक सदाचार संपन्न गुरु है नारजी भगवत सिद्ध देवी जी महाराज ने जहां आदर्श परिवार का वर्णन किया है वहां उन्होंने कहा गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी गुरु मिले तो देवर्षि नारद जी के जैसा गुरु मिले पार्वती जी को नारद जी के जैसा गुरु मिल गया और नारद जी के उपदेश से पार्वती जी भजन में लग गई और शंकर जी स्वयं ही परीक्षा लेने के लिए शिवपुराण के अनुसार ब्राह्मण के रूप में आते हैं ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं लेकिन पार्वती जी अपने गुरु वचनों से डिगी नहीं और सप्तर्षियों ने भी प्रयास किया पर सप्तर्षि भी पराजित हो गए क्योंकि भगवती पार्वती जी ने कह दिया क्या कहा भगवान शिव सैकड़ों बार आकर कहें तो भी नारद जी की बात तो मैं नहीं छोड़ सजौ न नारद करो देखो ऐसी दृढ़ प्रतीत होनी चाहिए गुरु वचनों में क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जे ही सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि से श्रद्धा का एक लक्षण और है वो लक्षण ये है कि जब आपकी वस्तुतः श्रद्धा होगी किसी भी जगह कहीं भी आपकी जहां भी आपकी श्रद्धा है तो श्रद्धेय में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा लक्षण क्या है आप कहें कि हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ आप दोष दर्शन भी कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि हम हमारे भीतर श्रद्धा है आप यह समझिए कि सच्ची बात यह है कि हमारे भीतर अभी श्रद्धा उत्पन्न हुई ही नहीं श्रद्धे में दोष नहीं दिखेगा ये श्रद्धा का लक्षण है महाराज हम उनके चेला बने थे पर अब हमारी उनमें श्रद्धा नहीं रही है अब आप हमको चेला बना लीजिए तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि जब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम अब हमको गुरु बनाना चाहे तो हमारे में भी तुम्हारी श्रद्धा रही आवेगी इसकी क्या गारंटी है कोई तो श्रद्धा है ही नहीं तुम्हारे भीतर तो कहीं भी नहीं रहेगी हमारे महाराज जी तो बड़ी विषित्र बात कहते थे भक्तुमारी जी बोले खिड़की पर टिकट काटने वाला बैठा है और आपने अयोध्या का टिकट मांगा वो फट से पैसा लेगा अयोध्या का टिकट दे देगा आप ट्रेन में बैठ जाओ अयोध्या पहुंच जाओगे अब आप उससे तर्क वितर्क करो कि तुम अयोध्या गए कि नहीं गए तुमने अयोध्या देखी कि नहीं देखी और तुम्हारा टिकट झूठा है की सच्चा हम पहुंचेंगे की नहीं पहुंचेंगे पहुंच पाओगे अयोध्या भले ही टिकट देने वाले ने अयोध्या न देखी हो पर वो अयोध्या का टिकट दे रहा है आप टिकट जेब में धर लो तो अयोध्या आप पहुंच जाओगे बोले इस, इसी प्रकार से भले ही जिसने आपको भगवान नाम सुनाया है उसे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है भगवान तक नहीं पहुंचा है पर भगवान के पास पहुंचने का टिकट दे दिया तुमको भगवत शरणागत करके कान में मंत्र सुनाकर मस्तक पर ऊर्धपुंड तिलक पदराकर गले में तुलसी पहनाकर तुमको ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाने का टिकट दे दिया अब उस टिकट पर श्रद्धा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे ट्रेन में बैठ के चढ़ जाओगे ट्रेन में तो अयोध्या पहुंच जाओगे नहीं तो धरे रह जाओगे वहीं के वहीं ऐसा महाराज मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोडूंगा। श्रद्धे में दोष का दर्शन न हो आगे आप सुनेंगे शिव पार्वती के संवाद में जहां कथा का आरंभ हुआ है रामतीर्थ मानस में वहां सबसे पहले भगवान शिव ने श्री नारद मोह का प्रसंग सुनाया और जिस नारद मोह के प्रसंग में देवर श्री नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया तो पार्वती जी को सुनकर के बड़ा दुख होना चाहिए कि बताओ गुरु जी की बुद्धि क्यों मारी गई गुरु जी ने अपने भगवान को ही क्यों दे दिया गुरु जी तो गुरु जी हैं ऐसा गुरु जी को नहीं करना चाहिए ये बात पार्वती जी के मन में नहीं आई पार्वती जी ने कहा कि का अपराध रमापति की ना गुरु से तो गलती हो ही नहीं सकती भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि हमारे गुरुजी को भगवान को भी अनुशासित करना पड़ा जरूर उन्होंने अनुशासनहीनता की होगी गुरुजी कभी गलत नहीं कर सकते शंकर जी ने कहा बलिहारी पार्वती धन्य है ऐसी निष्ठा होनी चाहिए और ऐसी श्रद्धा ऐसी निष्ठा ऐसा विश्वास जिसके हृदय में होगा उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है जी ने कहा तुम्हें शिव जी के चरण कमल प्राप्त करने तो पार्वती जी ने क्या कर दिया जन्म कोटि लग को जन्म ही करूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी माने बार बार जन्म लेकर साधन करती रहूंगी ऐसा विश्वास गुरु दूरवचनों में होना चाहिए ऐसी दृढ़ता से जो शिष्य साधन में लगेगा उसे करोड़ जन्म नहीं लेने पड़ेंगे उसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा इसमें संदेह अनेक चरित्रके प्रमाण आपके यदि गुरुदेव ने कह दिया है कि बस अब आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आप भी पक्का कर लीजिए जन्म कोटि लग रगड़ हमारी बरम राम नत रहू अथवा बरम श्याम नत रहू कुमारी बस आपका काम बन जाएगा और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है विश्वास विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती कल हमने चर्चा की थी कि भगवान का तो भक्त भक्त का तो भगवान के प्रति विश्वास है पर भगवान का भक्त के प्रति कैसा विश्वास कल हमने इसकी चर्चा की थी ना कल इसकी चर्चा महाविश्वास पूर्वक भगवान शिव विश्वास का प्रतीक हैं हम सब क्या कहते हैं कि कथा अमृत है कहते नी कव कथा अमृतम सत्य जीवनम कवि गिर कल शाप कहते नी धन्या सतत श्रीराम नाम कथामृतम नामामृतम कथामृत कहते हैं हम नामामृत कहते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि कथा अमृत है नाम अमृत है और शंकर जी ने विश्वास किया कि नाम अमृत है और जब नामामृत का मैं निरंतर पान करता रहता हूं तो यह हालाहल कालपूट विस्मेरा क्या बिगार सकता है नाम प्रभाव जान रूपी शिव वो साधक के हृदय में प्रतिष्ठित हो इसकी परमावश्यकता है क्योंकि याभ्याम याभ्यामने श्रद्धा विश्वास के बिना जो सिद्ध पुरुष हैं वे भी अंतकरण में स्थित परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ नहीं हो सकते अब तीसरे श्लोक में गुरु वंदना है गुरु और शिव में अभेद है जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम शिव रूपी गुरु जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं क्योंकि जगत गुरुम से शाश्वतम शाश्वत जगत गुरु है तुम तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ये त्रिभवन गुरु है भगवान शिव यमा कृतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बनजते पेढ़े की कहीं वंदना नहीं होती लेकिन द्वितीया का चंद्रमा अत्यंत क्षीण और वक्र होता है पर द्वितीया के पंचांग में द्वितीया का शुक्ल पक्षी की द्वितीया को पंचांग में चंद्र दर्शन लिखा रहता है और उस दिन लोग प्रयासपूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं परम पुजी रमण रीति वाले महाराज जी का तो बड़ा पक्का नियम है चंद्र दर्शन का प्रत्येक शुक्र पक्ष की चंद्र दर्शन की तिथि पर वो कहीं भी अत्यंत व्यस्त होंगे तो भी फिर चंद्र दर्शन का समय निकालकर उस स्थल पर वे पहुंच जाएंगे जहां चंद्रमा का दर्शन हो रहा होगा चंद्रमा को अर्घ देंगे एक माला जब करेंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे उनका पक्का नियम है क्योंकि दुतिया को चंद्र दर्शन साक्षात शिव दर्शन के समान है शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन का जो पुण्य है वह दुतिया के चंद्र का दर्शन करने से प्राप्त हो गया पूर्ण चंद्रमा उतना वंदित नहीं है उतना दर्शनीय नहीं है जितना दर्शनीय दुतिया का वक्र चंद्रमा हो गया क्योंकि शिव जी ने धारण कर लिया ऐसे ही गोस्वामी जी का कहना है के शिवरूप गुरु जी गुरुदेव जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े जीव भी वंदनीय हो जाते हैं ये श्री गुरु तत्व की महिमा है बोलो श्री गुरुदेव भगवान की चौथे श्लोक में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं की सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण श्री सीताराम जी का जो गुणगण समूह है उसको उपमा दे रहे हैं अरणे की बड़ा पवित्र अरण्य है जंगल है वो और इस पवित्र अरण्य के दो आचार्य हैं, कौन कौन युगल आचार्य हैं एक आचार्य हैं कविश्वर और एक आचार्य हैं कपीश्वर दोनों ही श्री राम गुणगान करने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि श्रीमद रामायण महाकाव्य के रूप में श्री सीताराम पुण्यारण्य में निवास करते हुए श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्र का गायन करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी अपने वज्रतुल्य नखों से शिलाओं पर भगवान श्रीराम के अत्यंत मनोहारी चरित्र का टंकन करते हुए श्री हनुमन नाटक की रचना करते हुए और वे फिर महर्षि की आज्ञा से उसे वे समुद्र में ही पधरा देते हैं लेकिन वे भी श्री सीताराम जी के दिव्य गुणों का गान करने वाले हैं और एक तो कवियों में श्रोमणी आदि कवि हैं, तो दूसरे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं इस प्रकार से मानो गोस्वामी जी धारी इसका आशय ये है मानो गोस्वामी जी श्री सीताराम गुणग्राम रूपी पुण्यारण में स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं तो विचरण की अनुमति आचार्यों से ले लें तो मानो श्री सीताराम गुणग्राम रूपी जो पुण्यारण है उसके दो महनीय आचार्य हैं, एक श्री वाल्मीकि महर्षि और एक श्री हनुमान जी महाराज इन दोनों का अनुग्रह हो जाएगा तो स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे अर्थात अत्यंत निश्चिंत निर्भर होकर के आह्लाद पूर्वक श्री सीताराम जी के गुण गणों का गान कर सकेंगे इसलिए दोनों का वंदन करते हैं आप कहेंगे कि सीताराम जी के गुण तो ब्यासी ने भी पुराणों में गाए हैं पर ब्यासी की वंदना यहाँ तुलसीदास जी ने न करके कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर की वंदना की अरे सन्दी क्यों की एक श्लोक में व्यासी की भी कर देते ब्यास आदि कभी पुंगव नाना आगे कहेंगे व्यास आदि व्यास जी का नाम लेंगे लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं लिया उसका कारण है उसका कारण यह है कि श्री सीताराम जी के गुण प्रथम गुण गायक श्री वाल्मीकि जी ही हैं वाल्मीकि जी से बहुत पीछे का काल श्री व्यास जी का है तो व्यास जी ने वाल्मीकि महर्षि को ही उपजीव्य अपना माना है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पुराणों में रामचरित्र गाया है व्यास जी ने इसलिए श्री सीताराम गुणग्राम के गायक आज गायक श्री वाल्मीकि जी हैं और इसलिए उनका स्मरण श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया कि उनकी आज्ञा हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा और अब इसके बाद मिथिलेश नंदनी श्री जानकी जी की वंदना करते हैं उदस्थिति संहार कारण क्लेेय सीता ना बल्ल सर्वेयरी सीता नोहम तो राम बल्लभा न तो हम राम वल्लभ श्री राम वल्लभ श्री जानकी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं ध्यान दें लिखा तो है उद्भव स्थित संहार कारणी उद्भव माने उत्पत्ति स्थिति माने पालन और संघार इन तीनों को जो करने वाली हैं पर यहां जो उद्भव तो संहार कारिणी में जो प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने बहुत तो ध्यान दें वो स्वयं वो उद्भव पालन और उद्भव स्थिति और संहार स्वयं करती हो इस अर्थ में गोस्वामी जी का प्रयोग नहीं है क्यों प्रयोग नहीं जानकी जी को खुद नहीं करना पड़ता जब उनके प्राण जीवन धन को खुद नहीं करना पड़ता तो उनको खुद क्यों करना पड़ेगा बताओ विनय पत्रिका में दो विधि ही विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन जिन्होंने विधि को विधिता दी है ब्रह्मा जी को रचने की सामर्थ्य दी है जिन्होंने विष्णु को पालन की सामर्थ्य दी है और जिन्होंने शिव जी को संहार की सामर्थ्य दी है वे हमारे आराध्य श्री रघुनाथ ढूना जी राम जी कौन है गोस्वामी जी के संतम जगपे खन विधि किशोरी जी राम जी से सर्वथा अभिन्न हैं जो श्री राम जी है वही श्री किशोरी जी हैं और जो श्री किशोरी जी हैं वही श्री रघुनाथ जी जैसे हमारे श्रीधाम वृंदावन में राधा माधव दो नहीं हैं दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं और एक प्राण दो दे हैं ठीक ऐसे ही श्री सीताराम जी हमारे यहां वृंदावन में सव सा क्या लिखा है सव सा त मने कृष्ण एव राधा राधा एव कृष्ण वंशी तत्पेम रूपिका राधा कृष्ण स्वरूप कृष्ण राधा स्वूप कलात्मापुण स्वर्ण गुरुपदा भजे इधर लो तो सीतावी राम कला गिरा भिन्न भिन्न। सीता कलात्मा विरारथ जल विन समयत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता पद दिन ही परम प्रियमें रांगी रांगी से तो सर्वथा अधीन श्री जानी जा माने प्रेमी रसिक जनों को कतार्थ करने के लिए वह एक ही तत्व अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति श्री सीताराम जी के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट हुए ऐसा अनुभव करना जानकी जी खुद उत्पत्ति करती हो खुद पालन करती हो खुद श्रंगार करती खुद करने की जरूरत नहीं क्यों गोस्वामी जी के सबने उपजही खान उपजा किशोरी जी की जी सन्निधि मात्र से ब्रह्मा जी की उद्भवा शक्ति ब्रह्माणी उत्पत्ति कर देती है भगवान विष्णु की पालनात्मा शक्ति पालन कर देती है और भगवान शिव की संहारात्मिका शक्ति संहार कर देती है ये श्री किशोरी जी के कृपा कटाक्ष मात्र से और क्लेश हरणी संपूर्ण क्लेश का हरण करने वाली है अशेष संक्लेश समम विधत्ते सारे क्लेशों का समन करती हैं श्री जानकी जी कैसे करती हैं बहुत ध्यान से सुने हमारे यहां परंपरा में संप्रदाय में परमाचार्य के रूप में श्री जानकी जी को स्वीकार किया गया परमाचार्य कौन है श्री जानकी जी संप्रदाय की प्रवर्तिका आचार्य श्री जानकी जी ही हमको कोई पूछेगा आपका संप्रदाय तो हम कहेंगे श्री संप्रदाय क्या कहेंगे श्रीमा ने श्री जी का संप्रदाय क्योंकि लिखा है परभ्योन्निष्ठितो राम पुंडरीकाय कायतु क्षण और सेवया परम जानक्य ही तारकम भगवान श्रीराम अपने नित्यधाम साकेत में विराजमान थे, विराजमान हैं और उसी समय भगवती जानकी पर अनुग्रह करके उन्होंने सेवया पर्याय, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के अपना मूल मंत्र श्री राम तारक्षर मंत्र आज श्री रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी को प्रदान किया फिर श्री श्री किशोरी जी ने उसे हनुमान जी को प्रदान किया श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रदान किया वशिष्ठ जी ने पराशर जी को प्रदान किया और पराशर जी ने व्यास जी को प्रदान किया व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने महर्षि बोधायनाचार्य जिनका सन्यास नाम पुरुषोत्तम आचार्य जी हुआ श्री बोधायनाचार्य जी को प्रदान किया और बोधायनाचार्य जी जो मिथिला में प्रकट हुए बोधायन सर है मिथिला में बोधायन सर है न महर्षि बोधायन का बोधायन सर है वहां हम दर्शन करके आए बोधायन सर है महर्षि बोधायन की तपस्थली है और बोधायन महर्षि से ये बोधायन महर्षि के ही थे महर्षि पाणिनी और कात्यायन ये महर्षि बोधायन के ही सिोधायन तो महर्षि ने ही सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर विशिष्टाद्वित सिद्धांत पर वृत्ति लिखी थी जिसको बोधायन व्रति कहा जाता है तो बोधायन बोधायनाचार्य जी फिर आगे चलकर परम्परा में श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी के निकट मंत्र आया और श्री राघवानंदाचार्य जी ने श्री रामावतार श्री रामानंदाचार्य जी को मंत्र दिया और परम्परा में इस प्रकार से मंत्र आगे चला तो प्रवर्तिका आचार्य श्री जानकी जी श्री जी की कृपा के बिना किसी भी जीव को भगवत शरणागति प्राप्त होती नहीं है और सच्ची बात यह है कि श्री जानकी जी निकट में हैं इसलिए हमारे जैसे ठेढ़े बेड़े ऊट पटांग जीवों की भी भगवान की शरणागति हो जाती है किशोरी जी पास में न हो तो कोई जीव की शरणागति पूरा कानून चलेगा राम जी का किशोरी जी निकट में होती हैं तो जयंत जैसे अपराधी की भी शरणागति स्वीकृत हो जाती है इसलिए आचार्य श्री जानकी तो श्री राम जी की शरणागति प्रदान करके श्री राम जी के चरणों की प्राप्ति करा के जीव के आत्यंतिक क्लेशों का हरण करने वाली है इसलिए कहा क्लेशाहणीम उत्पत्ति पालन संहार जिनके संकल्प मात्र से हो जाता है और जो जीवों के क्लेशों का हरण करने वाली है सर्वश्रेयस करीम सर्वश्रेयस्करीम करीम अर्थ कर है कि जगत से छूट करके परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाली हैं ऐसी श्री राम बल्लभा जानकी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं बोलो श्री किशोरी जी महारानी की जय उनका नाम क्या है राम बल्लभा तो है ही है वो सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तोहम राम बल्लभम राम बल्लभाम सीताम न तो श्री राम जी की बल्लभा जो श्री सीताजी है, हैं उनको हम प्रणाम करते हैं राम जी की बल्लभा सीता जी श्री राम बल्लभा कह करके संपूर्ण माधुरी रस को गोस्वामी जी ने यह प्रकट कर दिया और वो कौन है सीताम सीता यह उनका नाम है सूयते इति सीता क्या सूंग प्राणी प्रसवे धातु है सूम प्राणी प्रसवे प्राणियों के प्रसव के अर्थ में शूम धातु है उसे सीता शब्द निष्पन्न होता है इति सीता अर्थात जिन भगवती जगत जननी श्री जानकी जी से इन अनंत कोट ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है अथवा सवती सीता मने सुप्रसवीश्वर्यो इसका अर्थ है समग्र ऐश्वर्य से युक्त होकर उस ऐश्वर्य से जगत की स्थिति पालन आदि करती हैं उनको सीता कहते हैं अथवा शती इति सीता जो इस संसार को अंत में विलीन कर लेती है अपने में वो सीता अथवा शती इति सीता शोन तक कर्मणि धातु है इसका अर्थ है जो आश्रित जनों के अशेष क्लेशों का नाश करती है वो सीता अथवा सवतीति सीता अर्थात भक्तों को जो सद्बुद्धि प्रदान करती है वो सीता अथवा जो श्री राम जी की उपासना की प्रेरणा देती है वो सीता इसलिए गोस्वामी जी आगे कहेंगे क्या कहेंगे जनक सूता जय गोय जा कृपा निर बल प्रतिपा जा कृपा निर प्रतिपा जा कृपा और एक ये है सीता शब्द थी की सिनोती थी सीता सिनोती सिंह बंधने धातु से सिनोती माने जो जीवों को प्रेम के रज्जू में बांध देती है अथवा जो अपनी प्रेम की रस्ती में ठाकुर जी को बांध लेती है ठाकुर जी को तो बांध ही लेती है जीवों को भी ऐसी प्रेम रज्जू प्रदान कर देती हैं कि वे जीव भी सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री ठाकुर जी के चरणों को बांधने में समर्थ हो जाते हैं हमारे लीला में कहते हैं कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में दो कहां पतंग जैसे डोरी से बंधी रहती है ठाकुर जी तो पतंग है डोरी श्री किशोरी जी बंधी रहती है कहाँ जाएंगे किशोरी जी को छोड़कर चलो एक बात बता देते समय तो ज्यादा हो गया हमारे जड़खोर के ही पास में जड़खोर गोधाम के पास में श्री नागा जी की कदम खंडी है आपने नाम सुना नागा जी श्री चतुरो नागा जी श्री चतुर चिंतामणिदास जी नागा जी महाराज निबार्क संप्रदाय के महान आचार्य श्री नागाजी महाराज जिन श्री नागाजी महाराज के बारे में यह प्रसिद्ध है कि चौरासी कोष ब्रज मंडल की परिक्रमा नित्य करते हैं नागाजी नित्य आज भी करते हैं आज भी रोज चौरासी कोष ब्रज की एक परिक्रमा कर लेते हैं नागाजी किसी भाग्यशाली को दर्शन भी हो नागाजी ने शरीर नहीं छोड़ा उनकी गुदरी आज भी भरतपुर में बिहारी जी के मंदिर में रखी है उनकी गुदरी जो वो धारण करते थे तो नागा जी के चलते चलते हीस की झाड़ी में उनकी जटा उड़ज गई जटा जटाजूट वाले संत ही होते थे आप लोग कहेंगे भद्र रहना और बाल काटना ये सब साधुओं में पुराने नहीं था उसका कारण ये था कि अब नाई कहाँ से खोजोगे भाई भद्र होने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे और तेल कंघी करोगे तो तेल कंघी कहाँ से लाओगे ऐसी अपने हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि एक बार मुड़ गए बार बार क्या मुड़ना एक बार मुड़ गए अब क्या मुड़ना बोले नाई के आगे बार बार पीस क्यों झुकाना राम जी के आगे ठाकुर जी के आगे झुका दिए बार बार क्या झुकाना जैसा आप वैसा छोड़ दो अपने आप लज के जटा बन जाएगा पुराने महात्माओं के पास तो ऐसी जुक्ति मुक्ति थी जैसे श्री चरणदास जी महाराज के चरित में वर्णन है कि सुखदेव जी ने उनको भद्र किया सुख तीर्थ में दीक्षा देने के पहले तो जंगल से कोई लूकड़ी ले आए और तो उसी का रस लगाया तो इस सब बाल उतर गए केवल चुटिया चुटिया रहेगी शरणदास जी को सुखदेव जी ने दीक्षा दे दी गुरू जी ने भद्र कर दिया जड़ी लगा के वो तो, तो अलग बात है वह नाई कहां से खोजते कि उस तरह लाओ नाई लाओ किस विषय में हाँ नागाजी की बात हो तो, तो नागाजी की जटाऊ लग गई अब नागाजी तो अपनी भावभूमि के महापुरुष वो मन में विचार करने लगे कि यहां तो प्रिया प्रीतम के त्रिक्त ब्रजमंडल में और कोई दूसरा तत्व ही नहीं तो उर्झाने वाला ही जाएगा क्या नागाजी ने क्या सोचा उर्झाने वाला ही जिसने उझाई है वही सुरझाएगा तो संत आकर कहते बाबा आपकी जटा उर्झा दें सुरझा दें आप कुछ नहीं बोले। ब्रजवासी अगर बाबा तेरी जटा सुरझाए दऊ कुछ नहीं बोलते तीन दिन तीन रात खड़े खड़े हो गया उनको एक एक ही भाव जिसने उझाई है वही सुरझाएगा लट ऊर्झी सुरझाझा प्रीतम ठाकुर जी आ गए बिहारी जी बोलो वृंदावन बिहारी साक्षात श्री कृष्ण आगे बोल ले अब अब सुरझाऊ बोले चूना मत अरे अभी तो कहते थे कि जिसने उझाई है वही सुरझाएगा अब उर्झाने वाला सुरझाने आ गया तो कहते मत सुरझाओ भाग जाओ यहां से क्यों तो ठाकुर नागाजी बोले बिना श्यामा तुम नहीं फिर क्या कहा बिना श्यामा तुम नहीं थिर तुम्हारे में इतनी चंचलता है कि क्या पता सुरझाने के नाम पे और दो चार गठांत बांध के चले जाओ क्या ठिकाना ये तो किशोरी जी पास में रहती हैं तो तुम ठीक ठाक रहते हो थोड़े से हैं तुमको ठीक रखने वाली तो श्री किशोरी जी हैं बिना राधा रानी के तुम्हारे में स्थिरता नहीं है पता नहीं क्या करके चले जाओ है गोपियों को धोखा देके के चले जाओ हमको धोखा देने में तुमको कितनी देर लगेगी श्यामा जो आए और श्यामा प्रिया लालजी दोनों सुरझावे तब हम समझेंगे तब सुरजी इतना कहती साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हो गयी और नागा जी की प्रिया प्रीतम ने जटा सुरझा वस्तुतः ठाकुर को तो प्रेम बंधन में बांधती हैं श्री किशोरी जी जीव पर अनुग्रह करती है तो रसरू का प्रेम लक्षणा भक्ति स्वरूप किशोरी जी हैं इसलिए जीव को भी ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देती हैं कि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा को भगवान को जीव बांध लेता है अपने प्रेम की रस्सी में बांध लेता है तो ऐसी जो बांधने वाली जो भगवान को भी बांध लेती हैं ऐसी श्री सीता जी बोलो श्री सीता जी की जय अब देखो सीता जी की तो पहले वंदना की राम जी की पीछे आगे का श्लोक है नन्मा आया वसवर्ती विश्व मकिलम इसमें राम जी की वंदना है तो पहले राम जी की करते फिर जानकी जी की करते पहले जानकी जी की उसका भाव यह है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद मिलाए तो आचार्य तत्व तो श्री जान कीजिए तो पहले आचार्य की वंदना फिर ठाकुर जी की वंदना एक भाव ये दूसरा भाव ये है कि युगल उपासना में प्रधानता श्री किशोरी जी की ठाकुर जी और श्री जी एक ही है पर प्रधानता श्री श्री जी, श्री जी की है इसलिए नाम लेने में पहले श्री किशोरी जी का नाम फिर ठाकुर जी का नाम नारदीय पुराण में लिखा है आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम पश्चात श्रीराम नामस्य नाम से अभ्यास आदि में श्री सीतापद का उच्चारण करें और पीछे श्री राम नाम का उच्चारण करें यही उच्चारण प्रशस्त है श्री सीताराम श्री सीताराम यही उच्चारण प्रशस्त है ये नाराजी कहते हैं हम ये नहीं कहते कि राधा राधा मध्यपो और हम ये भी नहीं कहते कि कृष्ण कृष्ण मज्जो सब परिपूर्ण है अपने आप में आपको जो साधन में रुचि हो तो आप जो कर रहे हो उससे आपको आपको उससे हटाने का हमारा बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है आप जो कर रहे हैं और आपके गुरुजी ने जो साधन आपको दिया है आप प्रेम से श्रद्धा से वही करें पर हम केवल एक भाव का निवेदन कर रहे हैं हमें एक भाव का निवेदन यह कर रहे हैं महाराज जी कि श्री राधा सुधानिधि जी में तो श्री राधा सुधानिधि जी जय हो श्री राधा सुधानिधि जी में श्री ठाकुर जी के लिए लिखा है पूरा श्लोक नहीं बोलेंगे प्रेमाश्र पूर्णो हरि प्रेमास््र पूर्ण श्री कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रेमास्त्र पूरित नेत्रों से श्री कृष्ण जपते हैं और उसी राधा सुधा निधि जी में लिखा है कि श्री राधा रानी प्रेमाश्र पूर्ण होकर के श्याम श्याम श्याम ये जपती है इसका मतलब है अकेले कृष्ण नाम श्री राधा रानी जपती है और अकेले स्वतंत्र राधा नाम श्री कृष्ण जपते हैं ये युगल का अधिकार है कि लालजी प्रिया जी के नाम का जप करें प्रिया जी लाल जी के नाम का जप करें युगलोपासकों को तो दोनों का ही नाम जपना चाहिए इधर श्री सीताराम जी की उपासना में श्री हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण भैया जी हनुमान जी कह रहे हैं रामेत सीते मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुद्यते जानकी जी ने पूछा है कि अब मेरे वियोग में श्री रघुनाथ जी की दिनचर्या क्या है तो हनुमान जी राम जी की दिनचर्या सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब तो राम जी रात्रि स्मरण प्रातः स्मरण सब भूल गए रात्रि में भी सीते सीते रुदन करके रोते रोते सोते हैं और जब जगते हैं तो प्रात स्मरा गणनाथ मनाथ बंधुम नहीं बोलते हैं सीते ति मधुराम वाणी प्रतिबुद्धते सीते सीते कहकर के ही राम जी उठते हैं आहर्निश आपके ही नाम का जब करते हैं आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं ये हनुमान जी कह रहे हैं और जब लौट के राम जी के पास राम जी के पास हनुमान जी गए तो क्या कहते हैं नाम पारू दिवस ज्ञान तुम्हार कपास लोचन निज पद जन प्रत ज्ञान ही प्राण अब आज समय नहीं, नहीं, नहीं तो अग्रजी का एक पद बहुत प्यारा पद है उस पद को हम सुनाते हम लोगों को क्या जपना चाहिए सीता राम जय सीता नाम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसमें जो हरे शब्द है वो श्री किशोरी जी का वाचक है देवी प्रपन्नार्थि हरे प्रसिद्ध हरे मने हरती हरा तत्सबुद्ध हे हरे मने हरे राम मने हे सीते हे राम और हरे कृष्ण मने हे राधे हे कृष्ण ये भी युगल नाम और हमारे स्क्रीन मार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम हम जो श्री पद का प्रयोग है वो भी श्री जानकी जी का ही इसलिए वो भी युगल नाम है युगल नाम लेने की परंपरा है इसलिए पहले जानकी जी का स्मरण किया अब राम जी का स्मरण कर रहे हैं हम आज जल्दी इसको पूरा करने का हमारा मन है बहुत जल्दी पूरा करेंगे आगे के श्लोक की ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे यशवर्ति विश्वखिल ब्रह्मादिदेवासुरा यदमृष भाति सकलम रज्जौ यथा ही यदप्लवेतमेवि भावां बोधे स्थिति वृषावता वंदेहम तमशेष कारण परेश अब हम रामजी को रामजी को चरणों में प्रणाम करते हैं तमशेष कारण पर जो संपूर्ण कारणों के भी परम कारण है राम जिनका नाम है ऐसे राम नाम वाले जो श्री हरि हैं जो सबके चित्त वित्त को चुराने वाले हैं ऐसे राम जी की हम ये हरि शब्द जो है ना वो सब में प्रचलित है भगवान नारायण भी हरि पद से अभित हैं श्री राम जी भी हरि हैं और श्री कृष्ण भी हरि हैं क्योंकि सब अनेक जन्मार्जित पाप की भी चोरी करते हैं और सब चित्त को चुराने वाले हैं मन को चुराने वाले सब हरी हैं हाँ ये बात जरूर है कि हमारे वृंदावन के ठाकुरों में कुछ अब्बल दर्जे के हैं क्योंकि इसलिए सूर्यदासी ने कहा चरण कमल बंदों हरी राई सब हरी हैं और ये हरी राई हैं क्योंकि दूसरे कपड़ा तो कम से कम नहीं चुराते हैं और, और तो कुछ नहीं चुराते तो आपको काजर हुए ले जाए ऐसे राशिलिया में बोलते हैं आंख का काजल भी जी चुरा लेते हैं ऐसे ठाकुर हैं है की रामाख्य हरिम क्योंकि भव जल अधिपोत चरणारविंद जानकी रवन आनंद कंद विनय पत्रिका में और त्वंग मूल एनरा भजनतिहीन मत्तरा पतन तिनो भवरणवे वितर्क वीति संकुले रामचरितमानस में ये बात आई है तो भगवान वस्तुत संपूर्ण जीवों के परम प्रकाशक हैं, वही अनादि प्रकास प्रकास है सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक रामू जगत प्रकाश ऐसी प्रकाशक भगवान श्री राम हैं, मायाधीश माया के अधिपति हैं, ज्ञान गुण धामू ऐसे जो भगवान हैं, जिनके माया के अधीन होकर के ब्रह्मादि देवता अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं जैसे शुक्ति में रजत का भ्रम जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है ऐसे ही जिनकी माया के कारण जीव भ्रम में पड़ जाता है जिनके चरण कमलों की शरणागति ही एकमात्र ऐसा जहाज है जो भवसागर से ऐसी पार उतारने वाला है ऐसे संपूर्ण कारणों के परम कारण श्री राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय और अंत में श्री गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगजितम तो सचिदी स्वांत सुखा युलसी रघुनाथ गाथा भाषा निगंधम अष्टादश पुराण नहीं बोले नाना पुराण नाना पुराण मतलब जितने भी पुराण और उपपुराण हैं, उन सबका सार सर्वस्व श्री रामचरित में है उससे यह सम्मत है वेदादि शास्त्रों से सर्वथा सम्मत है और एक विशेष बात है रामायणे निगेतम क्वचित अन्य तो बोले ये नाना पुराण निगम माने वेद आगम इनसे भी कुछ विलक्षण बात है ये विलक्षण क्या है अन्यत आप ही हाँ क्या है आगे कहेंगे गोस्वामी क्या कहेंगे इधान संत मत क्या वेदादि शास्त्रों से अलग नहीं अलग नहीं है पर जो बात वेदादि शास्त्रों में छिपा ली गई है कई बार अत्यंत पवित्र अंतकरण के महात्माओं में वह बात वह सिद्धांत वह रहस्य भी प्रकट हो जाता है इसलिए संतों के अनुभव भी प्रमाण होते हैं अनुभव भी प्रमाण होते नहीं जहां ऐसी स्थितियां संतों के अनुभव ही प्रमाण होते जैसे हमें एक उदाहरण में महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी एकनाथ की रामायण भावार्थ रामायण और लिखने के बाद भगवान को सुना रहे थे तो अशोक वाटिका के वर्णन में उन्होंने लिखा कि श्री जानकी जी जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के फूल खिल रहे थे उनकी रामायण को स्वयं रघुनाथ जी किशोरी जी हनुमान जी सब प्रत्यक्ष होके सुन रहे थे तो श्री हनुमान जी ने बीच में थोड़ा रोक बोले महाराज थोड़ा रुकी इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए छपने के पहले क्यों पहले हम गए थे जानकी जी की का दर्शन करने वहां जो पुष्प थे ना वो लाल थे सफेद नहीं थे आप लिखिए यहाँ रक्त तो पुष्प लाल जानकी जन के नहीं नहीं हनुमान जी आप तो थोड़ी देर के लिए गए थे मैं तो वहां लंबे समय तक रही एक साल रही कम से कम वो पुष्प नीलवर्ण के थे सांद्र नील थे श्याम वर्ण के पुष्प थे वो अब तीन बातें हो गई एक नाथ जी ने लिखा श्वेत पुष्प हनुमान जी कह रहे हैं लाल पुष्प और जानकी जी कह रही हैं श्याम पुष्प अब सच्ची बात किसकी फैसला कौन करे तो राम जी से कहा प्रभु आप फैसला कीजिए तो राम जी बोले भाई देखो भक्तों के झगड़े में हमको मत डाल क्यों हम तो सबको राजी रखना चाहते हैं और फैसला किसी एक के पक्ष में जाएगा तो जिसके पक्ष में जाएगा वो तो राजी हो जाएगा और जिसके पक्ष में नहीं जाएगा वो उसको तो थोड़ा बुरा लगेगा इसलिए हमको धर्म संकट में नहीं महाराज हमको किसी को बुरा नहीं लगेगा आप तो बिल्कुल न्याय की तराजू पर एकदम बढ़िया तौल के आप निर्णय दीजिए राम जी बोले तो सफेद ही थे ठीक लिखा उसको काटने की जरूरत नहीं है तो श्री जानकी जी बोली हां ठीक है हम तो आपके स्वभाव को जानते हैं आप तो संतों को हमेशा से ही पक्ष लेते ठीक है आपकी बात ठीक है हनुमान जी बोले ठीक है जब माता जी ने भी कह दिया और आप भी कह रहे हैं तो ठीक है तो ठीक है नहीं ऐसे दबी जवान से नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है आप कौन कहेगा बिल्कुल ठीक है अरे विवेकनाथ जी स्पष्ट करें एकनाथ जी से कहा तो एक नाथ जी ने कहा कि श्री किशोरी जी के नेत्रों में श्री रघुनाथ जी का स्वरूप ऐसा बसा था कि जित देखो श्याम मई है इसलिए उनको श्वेत पुष्प भी नीले दिखाई पड़ रहे थे ठाकुर जी के रंग के और जानकी जी को दुष्ट राक्षस राक्षसियां पीड़ा पहुंचा रही थी हनुमान जी को इतना गुस्सा था कि लाल आंख थी उनको सफेद भी लाल दिखाई पड़ रहा था लेकिन हमने तो जो अनुभव में ध्यान में समाधि में देखा उसी को लिखा इसलिए क्वचित अन्य तो यहाँ न पक्षपात का चुराख वेद पुराण संत मत भाक ये संत मत को अन्य कहा। ये किस लिखा प्रचार प्रसार के लिए लिखा हमारा नाम बढ़ जाए इसलिए लिखा बोले नहीं स्वांत सुखाए हमने स्वांत सुखाये लिखा ये रघुनाथ जी की गाथा को लिखा भाषाबद्ध किया भगवान की आज्ञा से भाषा में बोलचाल की भाषा में हमने इस ग्रंथ की रचना भगवान की आज्ञा से की है देखो दो चीजें हैं भैया जी दो चीजें हैं एक आत्मरंजन और दूसरा मनोरंजन आज सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह आ गई कि जो आत्मरंजन का साधन था वो मनोरंजन का साधन बन गया कथा कीर्तन सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है राष्ट्रीला मनोरंजन का साधन नहीं है कथा कीर्तन लीला सत्संग आत्मरंजन का साधन है मनोरंजन के और भी तमाम साधन है दुनिया भर के नाटक सिनेमा और गीत गजल तमाम साधन मनोरंजन के उनसे करो मनोरंजन हाथ कवियों के होते हैं सब हा हा करते हैं वो बोलिए मनोरंजन का साधन है आत्मरंजन का साधन है भगवान की कथा और आत्मरंजन वही कर सकेगा जुगल जी आत्मरंजन वही कर सकेगा जो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ का था जो स्वांत सुखाए होगा जो साधन वही आत्म जो आत्मरंजन नहीं करेगा वो सबका रंजन नहीं कर सकता पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी की ये बात है आत्मरंजन मनोरंजन मत बनाओ इसको आत्मरंजन का ही साधन बनाओ गुरु भक्तवत्सल भगवान अब आगे की चर्चा आज यहां तक हमने पहुंचने का लक्ष्य रखा था वहां तक भगवत कृपा से हम पहुंच गए आगे की चर्चा हम कल करेंगे श्री राम जय राम जय तर बुल वृंदावन बिहारी लाल की कथा के पुरुष श्री सज्जन भैया ने निवेदन किया था कि आज अभी कथा के उपरांत साढ़े छह बजे से जो महाराज जी के यहाँ पर राजने का समय है जिसमें आप लोगों को आप लोगों के जो जिज्ञासा प्रश्न उत्तर हुए हैं उन प्रश्न भेजे गए हैं महाराज जी की वाणी से उत्तर आप सब लोगों को प्राप्त होंगे इसलिए उस समय का लाभ लेने के लिए जो लोगो प्रसन्न होना चाहे वो यहाँ उपस्थित होकर महाराज जी के दर्शन का एवं बचना मृत का संभाषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं अब आरती करें ददेश सदय ज्वालामां सर्गोपचाराध्य गंधाणी समर्पया आरती विपोहति भ्राम के कशवोपरी अंगलग्न मनुष्यापोहति आरार्चिग्रहण जल मंत्रपुष्प्पाजलि जजने देवा जजनेजमयजेवास्ता धर्मा प्रसान्यासन्न हे हनाक सचंद्र पूरवे साध्या संति देवा सेवन्ति का बकुल चंपक पाटलाज्ना करवील रल पुष्प विलव प्रवाल तुलसीदल मंजिरी स्वाम पूजयामी जगदीशर मे प्रसिद्ध ना, ना सुगंधि पुष्पा यहां च पुष्पजलिमया दत् गृहा परमेश्वर ग्रंथादा श्री सीता नम शरणु मंत्रपुष्पाजलिपयामी नमस्क नीलाजश्यामल कॉमलांग सीता सरोग पाणमा सायक चारु चापम नमाम रघुवंशनाथ श्रियावचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की परम श्रद्धे प्राता सुनी पूरी श्री पहाड़ी बाबा महाराज की भक्तमान भाष्यकार सदगुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की श्री मध्य गुरु द्वाराचार मरुपीठाधीश्वरी महाराज की की समी की जय जय श्री सीता जय जय श्री राम